कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर दो भाग दो आत्मज्ञान संबंधी वरदान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 तो जीसस मोहम्मद और मोसद ने कहा है कि एक ही जन्म है यह पुनर्जन्म व्यर्थ है, गलत है ये बात यह बात गलत नहीं है लेकिन पूरब के अनाधिकारी ने जो किया था उसका परिणाम यह था कि यह खतरा पश्चिम में ना हो जाए तो जीसस ने जोर दिया एक ही जन्म है इसलिए तुम्हें जो भी करना है ध्यान प्रार्थना पूजा जीवन का रूपांतरण अभी कर लो आगे समय नहीं है इसे तुम पोस्टपोन मत करो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 बहुत बातें महत्वपूर्ण कही एक कि देवताओं को तक इसमें संदेह जो स्वर्ग में बसे हैं जो सुख में जी रहे हैं प्रतिपल वे तक संदिग्ध तो तू तो पृथ्वी पर रहने वाला तू इस उलझन में मत पड़ जो सब तरह शुभ हो गए जिन्होंने सब शुभ कर्मों का संचय कर लिया है वे भी संदिग्ध हैं देवता भी संदिग्ध उन्हें भी पक्का पता नहीं तो तू इस चिंता में मत पढ़ बुद्ध को ज्ञान हुआ तो कहते हैं खुद ब्रह्मा बुद्ध के चरणों में आए, और उसने कहा कि मुझे भी बताए माना कि मैंने दुनिया को बनाया है, लेकिन मुझे भी यह पता नहीं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 देवताओं को तो कम से कम पता होना चाहिए लेकिन देवता की हमारी धारणा समझ लें नरक है उन लोगों का जिन्होंने जीवन में मूर्छा से ही सब कुछ किया जिन्होंने जीवन में पाप ही पाप किया जिन्होंने दूसरे को दुख पहुंचाने में ही अपना सुख माना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 क्योंकि धर्म का जो साधन है वो है बुद्धि अतिक्रमण और विज्ञान का जो साधन है वो है बुद्धि की प्रक्रिया उनकी मेथडोलॉजी उनकी जो पद्धति है वो इतनी विपरीत है कि दोनों की भाषाएं बेबूच हो जाती यम कहता है कि बहुत कठिन है ये बात अति सूक्ष्म सहज समझ में आने वाली नहीं असहज हो सके तो समझ में आ सकती है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 बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है बुद्धि मेरे पास है लेकिन उससे समझ में आने वाला नहीं इसलिए वो खोज व्यर्थ है और आप जैसा कोई बताने वाला दोबारा मैं न पा सकूंगा इसलिए ये वर छोड़ नहीं सकता नचिकेता घबराया नहीं निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा और एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए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 तथा तो बहुत से गौ आदि पशुओं को एवं हाथी स्वर्ण और घोड़ों को मांग ले भूमि के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को ले ले तू स्वयं भी जितने वर्ष तक जीना चाहे जी हे नची के तन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तू इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मांग ले तो तू, तू पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट की स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा मैं तुझे संपूर्ण भोगों से अत्युत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूं यह समझने जैसा है जो व्यक्ति भी ध्यान में प्रवेश करते हैं वो क्षण आता है जब उनकी भोगने की क्षमता इस संसार में सर्वाधिक तीव्र हो जाती यह कथा ही नहीं ध्यानी अगर संभोग करे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 रो रो आनंद से थिरप उठता है उस क्षण में संसार में वापिस लौटाना प्रगाढ़ आकर्षण जिसे सारे जगत का ग्रेविटेशन कसिस आपको खींचती हो यह कथा नहीं है ये यमराज जो कह रहा है यह प्रतीक है यमराज कहता है तुझे सम्राट बना दू तू जितने जीवन लंबे जीवन को चाहता हो ले ले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 मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां अलभ्य हैं मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों को तू भोग इनसे सेवा दे पर है न चिकेता मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बात को मत पूछ स्वर्ग का प्रलोभन है मोक्ष के पहले परंतु नचिकेता दृढ़ जरा भी हिला नहीं जरा भी डोला नहीं वो जानता है इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के क्षुद्रतम अंश से भी कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि यहां जो भी मिलता है वो छीन लिया जाता है वो एक वर्ष में छीना जाए कि करोड़ वर्ष में लेकिन छीनना निश्चित इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं लंबा हो सकता है अनंत नहीं हो सकता अंत में वो सब छिन ही जाएगा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 मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको छीन कर डालते उन सुखों से चेतना जगती नहीं सो जाती उन सुखों से ज्योति प्रगाढ़ नहीं होती अंधकार हो जाता है। ध्यान रहे सभी सुख इंद्रियों को बोथला बना देते जो भी सुख आप भोगते हैं उसके भोगने के साथ आपकी संवेदना कम होती बढ़ती नहीं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 लेकिन जिसको भी पता है कि मुझे मरना है वो धन से तृप्त नहीं हो सकता और जिसे भी पता है कि मुझे मरना है वो प्रेम से तृप्त नहीं हो सकता जिसे भी पता है कि मुझे मरना है इस जगत में कोई चीज उसे तृप्त नहीं कर सकती क्योंकि मौत खड़ी आपको अगर कोई कह दे कि घड़ी भर बाद आपको मरना है आपके सब सुख द्रोहित हो जाएंगे यहां बैठे हैं आप और यह खबर आ जाए कि घड़ी भर बाद एटम बम यहां माउंट आबू पर गिरेगा आपके सब सुख समाप्त हो जाए सुंदरतम स्त्री आपको अचानक दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी भोजन सामने रखा होगा भूख तिरोहित हो जाए कोई उस वक्त आपको कहे कि सारे जगत का सम्राट तो मैं बना देता हूं आप कहेंगे अपने ही पास रखो घड़ी भर बात एटम गिरने को लेकिन वो घड़ी ज्यादा दूर है भी नहीं कभी भी दूर नहीं एटम गिरे ना गिरे मौत वहां पीछे खड़ी वो घड़ी भर बाद कि वर्ष भर बाद कि सत्तर वर्ष बाद समय के फर्क से क्या फर्क पड़ता सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि आपके पास अगर बुद्धि दूरगामी ना हो तो आपको लगता है वो नहीं है। घड़ी भर बाद तो आपको भी दिखाई पड़ जाता है कि मौत है क्योंकि बुद्धि इतना प्रवेश कर पाती सत्तर साल में प्रवेश नहीं कर पाती सघन हो जाता है समय लेकिन जिनकी बुद्धि प्रवेश कर पाती है वह सात साल बाद थी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 तो अगर आप में जरा भी होश हो तो आपको लगेगा कि आप भी मरे लेकिन आदमी इस वहम में जीता है कि और सब मरेंगे मैं अपवाद मुझे नहीं मरना है किसी को भी यह ख्याल कभी नहीं आता कि मुझे मरना है कितने ही लोग मरते जाए आदमी अपनी अमरता में भरोसा किए चला जाता यह अमरता का भरोसा खतरनाक है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 अगर ठीक से प्रयोग हो तो इन तीन चरणों में आप मिट जाएंगे चौथे चरण में आपकी मौजूदगी नहीं है चौथा चरण मौन न हो जाने का चरण है आप पढ़ रहेंगे खड़े रहेंगे बैठे रहेंगे जैसे भी हों वैसे ही रुक जाएं। जब मैं तीसरे चरण के बाद कहूं ठहर जाएं, तो आपको वहीं रुक जाना है फिर आपको अपनी सुविधा नहीं बनानी कि आप जल्दी से लेट जाए आराम से उस सुविधा बनाने में आपका अहंकार वापिस लौट आए इन तीन चरणों में जो काम हुआ है उसके बाद जब मैं कहूं स्टाप तो आप वहीं रुक जाएं जैसे मर गए अगर हाथ ऊंचा था तो ऊंचा रह जाए एक आप सोचेंगे कि कहीं गिर पड़ू गिर पड़े तो हर जा नहीं लेकिन अपनी तरफ से आप फिर कोई इंतजाम ना करें जब मैं कहूं रुक जाएं, तो रुक गए यहां फिर कोई भी नहीं बचा सिर्फ ला रह गई ये चौथा दस मिनट का चरण और इस चौथे के बाद थोड़े पांच दस मिनट